पाचमा अध्याय पुनः भगवते स्तुति कयति है अरे हे ओम मम अग्नयस्थनो रसि विश्नावेत्वा सोमस्यतनो रसि विश्नावेत्वा तेथेरा तिथ्यमसे विश्नावेत्वा सेनायत्वा सोमभ्रते विश्नावेत्वाग्नयत्वा त्रयसपौखद विष्णवेत्वा अर्थात हे अग्नि आप धन दाता हैं आप समृद्ध देने वाले हैं आप संसार के पालक हैं हम विष्णु देवताओं के लिए आपको ग्रहण करते हैं हम सोम देवता के लिए आपको ग्रहण करते हैं हे सोम आप अग्नि जैसे हैं आप उन्हीं की तरह ऊर्जास्वी हैं आप यज्ञ में आइए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं आप सोम रस को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने वाले सेन पक्षी के समान हैं हे साकल आप अग्नि के जनित आप वृष्णव हैं आप उर्वशी हैं आप आयु हैं आप पुरुरवा हैं मैं गायत्री छंद के साथ आपका मंथन करता हूं मैं त्रिष्टुप् छंद के साथ आपका मंथन करता हूं मैं जगती छंद के साथ आपका वंदन करता हूं हे hey अग्नि आप निरालष हैं आप समान चित्त वाले हैं आप सावधान चित्त वाले हैं आप हमारे यज्ञों में हिंसा मत होने दीजिए आप यजमानों को भी हिंसा मत होने दीजिए आप यज्ञ के स्वामी हैं आप आज से ही हमारा कल्याण करने की कृपा करें हे hey यजमानो आप ऋषियों के पुत्र जैसे हैं अग्नि श्राप से हमारी रक्षा करते हैं अग्नि आह्वान के योग्य है अग्नि यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो चुके हैं वह अग्नि हम पर कृपालु हो हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं अग्नि उस हवि को ग्रहण करने देवताओं तक पहुंचाए हे अग्नि हम यज्ञ कार्य के लिए आपको ग्रहण करते हैं आप सर्वव्यापक हैं आप ओजस्वी हैं आप सर्वसमर्थ हैं आप प्रशंसनीय हैं आप घर्णित कामों से हमारे रक्षा करते हैं आप किसी को शाप नहीं देते आप स्वयं भी अभिशप्त नहीं हैं आप हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में लगाने की कृपा कीजिए आप हमारे आधार हैं आप हमारे रक्षक हैं पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमाग्ने व्रत पास्पै व्रत पायातपतेनो रयग्म सामयौ मम तनो ऋषां आप व्रत के पालन करता हैं आपका वह व्रत पालन करने वाला शरीर हमारे साथ एकाकार हो जाए हे व्रतपति अग्नि व्रतों का यजमान अनुकरण करने की कृपा करें हम भी आपके साथ व्रतपति हो जाएं सोम दीक्षापति हैं सोम दीक्षा के पालनहार हैं उनसे हम एकाकार हो जाएं आप तप के स्वामी हैं हम तप करने वाले हैं हम आपसे एकाकार हो जाएं हे सोम आपके सोमवेला इंद्र के लिए बड़ोत्री पाने की कृपा करें इंद्र धनवेता है इंद्र आपको पीकर तृप्त हों इंद्र आपके पीने से बड़ोत्री पाने की कृपा करें आप अपने शखा यजमान को तृप्त करने की कृपा करें सोम का कल्याण हो हम अपनी मेधा से सोम हेतु किए जा रहे यज्ञ और इन स्तुतियों को शीघ्र पूरा करें आप हमारे लिए इष्ट धन भेजें कृपा करें कृपा की सत्यवादी हो ऐसी कृपा हो इंद्र की कृपा से हम अमरता को प्राप्त करें हम स्वर्ग लोक को नमन करते हैं हम पृथ्वी लोक को नमन करते हैं सत्य लोक को नमन करते हैं हे Agne आपकी देह यष्टि लौह जैसी है आपका शरीर रजत जैसा है आपका शरीर सुवर्ण जैसा है आपके वचन उग्र हैं आप मनोकामना पूरी करने वाले हैं आप गुफावासी हैं आप दुर्गम स्थान के वासी हैं आप राक्षसों को कठोर आवाजों का नाश करने वाले हैं आप महिमावान हैं आप गुफा में आपके लिए आवृतियां भेंट करते हैं हे पृथ्वी आप ऊर्जा देने वाली हैं आप धन देने वाली हैं आप हमें दृष्टता से बचाने की कृपा कीजिए आप यज्ञ के योग्य हैं नव नामक अग्नि आपकी ओर उन्मुख होने की कृपा करें अंग्रश अग्नि आय प्रदान करने की कृपा करें यहां पधारने की कृपा करें पृथ्वी द्वितीय स्थान में अवस्थित है पृथ्वी तृतीय स्थान में अवस्थित है पृथ्वी चतुर्थ स्थान में अवस्थित है हम पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं हम देवताओं के लिए आपको पृथ्वी पर स्थापित करते हैं हे उत्तर वेदिका आप सिंहनी की तरह शत्रु नाशनी हैं आप देवताओं के लिए भी कल्पित होने वाली हैं आप देवताओं के शुद्ध होने की कृपा कीजिए आप सिंहनी की तरह शत्रु विनाशनी हैं आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए इंद्र वसुओं के साथ सब ओर से रक्षा करने की कृपा करें रुद्र गाने रुद्राओं के साथ पश्चिम से रक्षा करने की कृपा करें पितरों के साथ यम दक्षिण से रक्षा करें विश्वकर्मा आदित्यओं के साथ उत्तर से रक्षा करने की कृपा करें हम यज्ञ से आपको तृप्त करने वाला जल सृजते हैं हे उत्तर वेद के आप सिम्नी हैं सिम्ने के लिए स्वाहा आप सिम्नी हैं आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं आपके लिए स्वाहा आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाली हैं आप क्षत्रियों को प्रसन्न करने वाली हैं आपके लिए स्वाहा आप अच्छी संतान देने वाली हैं आप धन देने वाली हैं आपके लिए स्वाहा आप सिंभनी हैं आप यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करते हैं प्राणियों के लिए आपको यह आहुति समर्पित करते हैं हे मध्यम परिधि आप पृथ्वी को स्थिर करने की कृपा करें आप स्थिर हैं आप अंतरिक्ष वासी हैं आप अंतरिक्ष को स्थिर बनाने की कृपा कीजिए हे उत्तर वेदिका स्वर्ग रूप है स्वर्ग लोक को स्थिर बनाने की कृपा करें आप सुगंध वस्तुओं से स्वर्ग लोक को सुगंधित करने की कृपा करें ब्राह्मण यजमान अपना मन यज्ञ में लगाते हैं ब्राह्मण यजमान अपनी बुद्धि यज्ञ में लगाते हैं ब्राह्मण यजमान सब काम से अपने को हटाकर यज्ञ में लगाते हैं होता यज्ञ को विशेष रूप से धारते हैं सविता देव जागृत है प्रशंसा प्राप्त है सविता देव को सर्वाधिक अनुकूल करना चाहिए सविता देव के लिए स्वाहा यह विष्णु विशेष रूप से सर्वत्र भ्रमण करते हैं विष्णु तीन प्रकार से तीन पैर धारण करते हैं यानी सब लोक इनके तीन पैरों में समाए हुए हैं इनकी चरण रज से लोक समाए हैं उन विष्णुओं के लिए स्वाहा पृथ्वी धरवती है पृथ्वी गौवती है पृथ्वी यज्ञ साधन देने वाली है पृथ्वी ने पृथ्वी को स्वर्ग से अलग किया है स्थिर बनाया है विष्णु ने किरणों से पृथ्वी को पूरी तरह व्याप्त किया है ऐसी पृथ्वी देवी के लिए स्वाहा हे देव आप दिव्य विद्याओं से दक्ष हैं आप देवों के लिए स्वाहा आप देवताओं की सभा में यह घोषणा करने की कृपा करें कि देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा में पहुंचाते हैं देवगण यज्ञ को इष्ट दिशा में पहुंचाते हैं देवगण यज्ञ को फलीभूत करते हैं देवगण यज्ञ को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं आगे गायों के बारे हैं घोषणा करने की कृपा करें कि देवता यजमान को आयु प्रदान करें देवता यजमान को निंदित न होने दें देवता यजमान को सुख पूर्वक रहने का आशीर्वाद दें देवगण पृथ्वी के इन स्थानों पर सुख से वास करने की कृपा करें हम यजमान विष्णु के अनुकरणनीय कार्यों का वर्णन करते हैं हम यजमान विष्णु के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं विष्णु के चरण रज में पृथ्वी आदि लोक वास करते हैं विष्णु हमें भय मुक्त करते हैं विष्णु लोगों को साधने वाले हैं विष्णु सर्वव्यापक हैं हम विष्णु के प्रसन्नता के लिए काष्टदेव आपकी स्थापना करते हैं पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओमम देव वा विष्णु उतवा प्रीतिव्या महो वा, वा विष्णु उर अंतरिक्षाल अर्थात हे विष्णु आप स्वर्ग लोक से हमें धन दें या हे विष्णु आप पृथ्वी लोक से हमें धन दें आप से वलोक से हमें धन दें विशाल लोक से हमें धन दें आप धन से पूर्ण करें या हे विष्णु आप हमें दोनों हाथों से धन से पूर्ण करें या हे विष्णु आप दाएं हाथ से हमें धन दें आप बाएं हाथ से हमें धन देकर पूर्ण करें विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम काष्ट देव को स्थापित करते हैं